दोस्तों, कभी notice किया है कि कुछ लोग छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं और कुछ लोग बड़े achievements के बाद भी उदास रहते हैं ये difference किसी के पास कितना है इसमें नहीं ये difference इसमें है कि उसके अंदर के rules क्या कहते हैं Tony Robbins कहता है, values are your compass and rules are the road you take लेकिन जादात values वो होती हैं जो तुम्हारे decisions को guide करती हैं जैसे honesty, love, freedom, growth, success लेकिन problem तब शुरू होती है जब तुम्हारी values और तुम्हारे rules एक दूसरे से लड़ते हैं सोचो, तुम्हारा एक value है love लेकिन तुम्हारा rule है मैं तभी loved feel करूँगा जब कोई मुझे हर वक्त appreciate क कि दुनिया उसे follow ही नहीं कर सकती। टोनी कहता है, redefine your rules। अपनी खुशी आसान बनाओ। कहो, मैं loved feel करूंगा जब मैं खुद प्यार देने का चांस पाऊंगा। अब देखो, तुम्हारा सिस्टम free हो गया। तुम खुशी के लिए कंट्रोल खुद के पास रख रहे हो, नाकी दूसरों के एक्शंस पर। Values और rules मिलकर तुम्हारी इमोशनल destiny बनाते हैं। और तुम अपने फैसलों में पीस महसूस करते हो। टोनी एक और बात कहता है, many people have the right values but the wrong rules, और इसी वजह से वो अपनी जिंदगी में पेन में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो पहले अपनी values list लिखो और फिर चेक करो कि क्या तुम्हारे rules उन values को support कर रहे हैं या उन्हें छुपा रहे ह� जब तुम अपने emotional system के architect बन जाते हो और वही moment होता है जब तुम अपनी power वापस लेते हो और कहते हो कि मैं decide करूँगा कि मुझे कैसे feel करना है और दोस्तो जब ये clarity आ जाती है तब तुम्हारे अंदर एक नई piece पैदा होती है वो piece जो तुम्हें reactive नहीं, intentional बना द कैसे हम अपनी emotions को समझ कर उन्हें control करने के बज़ाए उनसे दोस्त बन कर जिन्दगी में balance ला सकते हैं।